चौथा प्रश्न ऐसा कौन सा जादू है जो मुझे यहां खींच लाया है घर पर या बाजार में जहां भी रहता हूं आपकी याद आती रहती ध्यान में भी आपकी याद आती, तो आंसू बहने लगते न कोई मांग है और न कुछ मैं क्या करूं सीताराम इन आंसुओं में डुबकी लगाओ यह आंसू परम सौभाग्य के आंसू और जो अभी तुम्हारे हृदय में मेरी स्मृति है उसी स्मृति का सहारा पकड़ पकड़ के धीरे धीरे परमात्मा की स्मृति को जगाओ मुझसे तुम्हारा जो संबंध बना है वह अंतिम नहीं वह अंतिम नहीं होना चाहिए मुझसे तुम्हारा जो संबंध बना है उसका उपयोग कर लो उस संबंध को परमात्मा की याद में रूपांतरित कर लो याद आने लगी मेरी तो एक बात तो पक्की हो गई कि याद की कला आ गई अब जरा याद का विषय बदलना आधा काम तो पूरा हो गया तैरना तो आ गया अब पूरब तैरें कि पश्चिम तैरें यह उतनी कठिन बात नहीं इसमें क्या कठिनाई असली बात कठिनाई की है या याद तुम कहते हो ऐसा कौन सा जादू है जो मुझे यहां खींच लाया जादू चल गया असली बात तो हो गई घर पर या बाजार में जहां भी हूं आपकी याद आती रहती ध्यान में भी याद आती और आंसू बहने लगते अब धीरे धीरे मेरी इस याद को परमात्मा की याद में रूपांतरित करो। इसलिए गुरु को परमात्मा कहा है क्योंकि गुरु को धीरे धीरे धीरे धीरे रूपांतरित कर लेना है परमात्मा में गुरु सिर्फ शिष्य के लिए परमात्मा है सभी के लिए नहीं और उसको परमात्मा मानने के पीछे बड़ा राज है राज यही है कि अगर वो परमात्मा है तो ही हम उससे परमात्मा पर छलांग लगा सकेंगे नहीं तो छलांग नहीं लग पाएगी गुरु और ब्रह्मा गुरु से तो शुरुआत है वह तो बीज है गुरु ने हाथ पकड़ लिया अब जल्दी ही गुरु का हाथ परमात्मा के हाथ में रूपांतरित होना चाहिए याद आने लगी सुबह घड़ी आ गई आंसू बहने लगे बड़ा प्यारा क्षण अब इसी याद को परमात्मा की याद में बदलना है अब एक कदम और उठाना है जब मेरी याद में इतना रस आ रहा है तो उसकी याद में कितना रस ना आएगा और जब मेरी याद में इतना जादू मालूम पड़ता है तो उसकी याद में महाजादू नहीं हो जाएगा निश्चित हो जाएगा तारकों को रात चाहे भूल जाए रात को लेकिन न तारे भूलते दे भूला सरिता किनारों को भले ही पर न सरिता को किनारे भूलते आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं हास पर संदेह कर लेना भले ही आंसुओं की धार पर विश्वास करना प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना लोग कहते हैं कि बोरा गुनगुना था किंतु मैं कहता कि वह आह भर था क्या पता रंगीन कलियों को कि उस पर एक जीवन में बेमर सौबार मर था तीर सी चुभती बिछड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं जीत पर संदेह कर लेना भले ही पर हृदय की हार पर विश्वास करना प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना अश्रु मेरे जा रहे मुझको गलाए, आग मेरी जा रही मुझको जलाए, रह न जाए द्वैत तुम में और मुझ में जा रहा हूं इसलिए हस्ती मिटाए, सांझ सी धुंधली बिछड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं जिंदगी पर मत भले करना भरोसा पर मरण त्यवहार पर विश्वास करना प्राण मेरे प्यार का विश्वास करना शिष्य और गुरु के बीच पाठ क्या है पाठ है प्रेम का पाठ है आंसुओं का पाठ है प्रार्थना का पाठ है आत्मा का गुरु और शिष्य के बीच कौन सी महत यात्रा चल रही है यह दूसरों को नहीं दिखाई पड़ेगी ये तो केवल उन्हीं को दिखाई पड़ेगी जो मार्ग पर चल पड़े जिन्होंने आंखें गुरु की तरफ मोड़ी हैं केवल उनको ही दिखाई पड़ेगी तुम्हारा मुझसे नाता बन गया इस नाते से सुख की पहली झलक आनी शुरू हो गई इसलिए तुम चकित हो सोचते हो कौन सा जादू हो गया है यह कुछ भी नहीं अभी बहुत कुछ होना है जो होना है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं ये बोंद भी नहीं है अभी सागर होना है मगर ठीक दिशा पकड़ गई है अब इस दिशा को और और निखारते चलना है जब मेरी याद आए तो मेरी याद के साथ अब परमात्मा की याद को जोड़ो धीरे धीरे दोनों यादें साथ साथ आने लगेंगी फिर जब दोनों यादें साथ साथ आने लगें तो मेरी याद को छोड़ देना फिर परमात्मा की याद को ही पकड़ लेना और भूल के भी यह मत सोचना कि मुझे छोड़ने में तुमने मुझे छोड़ दिया मुझे पकड़ा तो मैं छूट जाऊंगा परमात्मा को पकड़ा तो मुझे तुम कभी भी नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि वही असली गंतव्य है मैंने उंगली बताई चांद की तरफ तुम मेरी उंगली पकड़ लोगे तो चूक जाओगे अंगुली पकड़ने के लिए नहीं बताई गई थी उंगुली बताई थी चांद देख लेने के लिए अगर तुम समझ गए तो अंगुली को तो भूल जाओगे और चांद को देख लोगे और जिस घड़ी तुमने चांद को देखा तुमने मेरी चेष्टा सफल कर दी क्योंकि चांद तुम्हें दिख जाए यही मेरा प्रयास था ऐसा मत सोचना कि कैसे इस प्यारी उंगुली को छोड़ दू जिसने चांद दिखाया मैं तो उंगुली को पकड़ूंगा उंगुली पकड़ी कि भूल हो जाएगी इसी तरह लोग उंगली पकड़े बैठे हैं। किसी ने महावीर की उंगली पकड़ी किसी ने मोहम्मद की किसी ने मूसा की किसी ने बुद्ध की किसी ने कृष्ण की किसी ने क्राइस्ट की उंगलियां पकड़ ली और उनसे अगर उंगुलियां छोड़ाओ तो वो नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं ये उंगली तो हमारी बड़ी प्यारी है तो हम सदगियों से पकड़े ये हम छोड़ ना देंगे ये हम कभी ना छोड़ेंगे प्राण भले चले जाए मगर यह उंगली ना छोड़ेगी चांद कब देखोगे जिसकी तरफ अंगुली उठाई गई थी उसी चांद की तरफ कुरान का इशारा है उसी चांद की तरफ वेद का उसी चांद की तरफ गीता का धम्मपद का मगर कोई धम्मपद को छाती से लगाया बैठा है कोई वेद को सिर पर रखे बैठा है दबे जा रहे हो मरे जा रहे हो और कोई अगर बोझ उतारना भी चाहे तो उसको तुम दुश्मन समझते हो क्योंकि तुम समझते हो ये बोझ नहीं संपदा है मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता मैं नहीं चाहता कि मेरी उंगुली तुम पकड़ लो हां शुरू शुरू में पकड़ाता हूं तुम्हें अंगुली क्योंकि एक बार उंगुली पकड़ में आ जाए तो फिर चांद की तरफ यात्रा करवाई जा सकती है परमात्मा से सीधे जुड़ना होता है परमात्मा से किसी के माध्यम से जुड़ने का कोई उपाय नहीं सदगुरु भी तुम्हें परमात्मा से जोड़ता नहीं सिर्फ इशारे करता है बुद्ध ने कहा है बुद्ध पुरुष केवल इशारे करते चलना तो तुम्हें पड़ता है मंजिल तो तुम्हें तय करनी होती ये तो जो पिएगा वही जानेगा यह तो शराब है अंगुरों से ढली हुई नहीं आत्मा से ढली हुई बाहर से आई हुई नहीं भीतर इसकी रस्थार बहती यह तो गुंगे का गुड़ तुम किसी दूसरे को बताना भी चाहोगे तो ना बता पाओगे और जब कोई मस्त हो जाता है तो परमात्मा के पास होने लगता है मस्ती आनंद मग्न भाव ही उससे जोड़ता है विश्वास नहीं जोड़ते मस्ती जोड़ती तुम्हारे थोथे आडंबर नहीं जोड़ते तुम्हारे हृदय से उठा हुआ नृत्य जोड़ता है तुम्हारे वाह क्रियाकंड नहीं जोड़ते लेकिन तुम्हारे अंतर से उठी हुई प्रीति जोड़ती गीत गीत में शब्द शब्द में छाया मधुमे प्यार जब तुम आए पहली बार कणकण पर बिछ गई तुम्हारी रूप माधुरी स्वर स्वर में गा उठी तुम्हारी कंठ बांसुरी किरणों के अवगुंठन में हंस उठी पांखुरी मेरे पग पा गये तुम्हारी गति का पंथ पसार जब तुम आए पहली बार बादल पर ये इंद्रधनुष के चित्र खिल गए सावन को हस्ती बिजली के स्वप्न मिल गए जिस दिन से तुम रमे असीम अभाव किल गए फूल फूल पर उमड़ उठा सत रंगों का ज्वार जब तुम आए पहली बार सांस मिल गई युग युग के विकल मरण को पंथ मिल गया भूले भट्ट के थके चरण को दीप मिल गया अंधकार के महावरण को विधवासी सोनी रजनी को मिला नवरत सिंगार जब तुम आए पहली बार गीत गीत में शब्द शब्द में छाया मधु में प्यार जब तुम आए पहली बार परमात्मा उतरता एक नृत्य की भांति एक गीत की भांति मगर उतरता उसी हृदय में जो मस्त है मैं तुम्हें मस्ती सिखा रहा हूं मैं तुम्हें सिद्धांत नहीं दे रहा मैं तुमसे कहते नहीं कि परमात्मा को मानो मैं तो कहता हूं फूलों को मान लो परमात्मा का मानना अपने से आ जाएगा मैं तो कहता हूं चांद तारों को मान लो अगर परमात्मा है तो चांद तारों से धीरे धीरे तुम तुम्हें उतर आएगा इस जगत के सौंदर्य को मान लो इस जगत का मनुष्य ये जो अनंत अनंत लीला फैली इसको मान लो इसको जान लो और इसको मानने के लिए किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं तुम्हारी आंखें तुम्हें काफी प्रमाण दे रही आश्चर्य तो ये है कि तुमने क्यों अब तक हरियाली नहीं देखी फूलों के रंग नहीं देखे कोयल की पुकार नहीं सुनी इसी से उतरेगा परमात्मा शास्त्रों से नहीं प्रकृति उसका शास्त्र है तुम थोड़ा नाचो मैं तुम्हें गीत सिखा रहा हूं और नृत्य सिखा रहा हूं इस गीत और नृत्य के लिए ईश्वर को मानना अनिवार्य शर्त नहीं है यद्यपि इस गीत और नृत्य में ईश्वर का मानना अनिवार्य रूप से घटित होता है मुझसे कोई नाचते काके कहता है कि क्या मैं भी ध्यान कर सकता हूं क्योंकि मैं ईश्वर को नहीं मानता मैं उससे कहता हूं तुम्हारे मान्य न मानने से ध्यान का क्या लेना देना तुम चिकित्सक के पास जाओगे तुम लाख कहोगे मैं मानता नहीं एलोपैथी में लेकिन वो कहेगा तुम फिक्र ना करो तुम मुझे इलाज करने दो तुम्हारे मान्य न मानने से एलोपैथी का कोई लेना देना नहीं अगर इलाज ठीक खोज लिया गया तो बीमारी ठीक होगी तुम मानो या ना मानो और जब ठीक हो जाए तब मान लेना तो गुरु के काम के दो हिस्से हैं पहला शिष्य की पकड़ में आए और दूसरा कि शिष्य की पकड़ से छिटक जाए जब काम पूरा हो जाए तो हट जाए बीस से नहीं तो गुरु बड़ी बाधा बन सकता है कोई सदगुरु बाधा नहीं बनना चाहता लेकिन शिष्य अपनी मूढ़ताओं में बाधा बना ले सकता है असदगुरु जरूर बाधा बनना चाहते वे तो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे बीच से हट जाएं। अगर तुम हटने लगे उनको हटाने लगे तो बड़े नाराज हो जाएंगे वो तो कहेंगे गद्दारी मैंने तेरा इतना भला किया तुझे तो इतने दूर ले आए आप तू मुझे छोड़ता है वे तो ऐसी नाव हैं, जो तुम्हें उस पार ले जाएंगे लेकिन उतरने ना देंगे नाव से कि नाव में बैठो इतनी दूर तक ले आए अब हमें छोड़ते हो सदगुरु तो कहेगा मैं ना हूं जब पार हो जाओ तो छोड़ देना उस पार उतर जाना बात पूरी हो गई मैं भी खुश हूं कि तुम्हारे काम आ गए मेरा आनंद कि तुम अंधेरे में थे रोशनी में आ गए कि तुम मुर्दा थे और जिंदा हो गए लेकिन हालत ऐसी ही किसी और मित्र ने पूछा है कि परमात्मा के साक्षात्कार में गुरु आवश्यक क्यों पहले आदमी यही पूछते कि गुरु की आवश्यकता क्या है बिना गुरु के नहीं चल सकता यही लोग एक दिन दूसरा सवाल उठाएंगे कि अब गुरु तो मिल गया आप गुरु को पकड़ लिए आप छोड़ने की आवश्यकता क्या है यही लोग ये भिन्न लोग नहीं है यही लोग पहले पकड़ने में अड़चन देंगे फिर छोड़ने में अड़चन देंगे मेरा अपना अनुभव ऐसा है जो सरलता से पकड़ता है वह सरलता से छोड़ देता है जो कठिनता से पकड़ता है वो कठिनता तई से छोड़ता है मैंने सुना है कि कुछ लोग यात्रा पर जा रहे हैं अमृतसर की स्टेशन पर गाड़ी खड़ी बड़ी भीड़भाड़ हरिद्वार जा रहे हैं भीड़ भाड़ फिर पंजाबी युद्ध का सम बना हुआ है ट्रेन में चीजें फेंकी जा रही हैं लोग खिड़कियों से घुस रहे हैं खींचतान हो रही मारपीट चल रही एक दार्शनिक किस्म का आदमी वो भी अपने ग्रोह में है वो कहने लगा कि भाई इस गाड़ी में चढ़ना तो बहुत मुश्किल है इसमें से उतरना तो नहीं पड़ेगा उसके साधु ने कहा उतरना तो पड़ेगा हरिद्वार पहुंचे दो तो उतरे उसने कहा जब उतरनाई तो चढ़ना किस ली थी झंझट क्यों करनी मारपीट करो मार खाओ झट में पड़ो फिर उतरना है आखिर तो जब उतर नहीं है तो चढ़ना क्या गाड़ी जाने को होने लगी अब दार्शनिक को समझाने के लिए समय भी नहीं साथियों को उन्होंने जबरदस्ती वो चिल्लाते ही रहा कि क्यों मुझे जबरदस्ती कर रहे हो उन्होंने उसको घसीट के पंजाबी तो पंजाबी उन्होंने घसीट को उसे भीतर ही कर लिया तू चुप रह अभी ये कोई वक्त दार्शनिक सिद्धांत का नहीं हरिद्वार में देखेंगे हरिद्वार आया फिर झंझट वो उतरे नहीं वो क्या जब चढ़ी गए तो अब उतरना क्या और अब तो मजा आ रहा सब लोग छोड़ के जा रहे हैं मस्त होकर रहेंगे अब पैर फैला के सोएंगे खड़े खड़े थक भी गए परेशान भी हो गए दम घुट गया अब मित्र उसको फिर खींच रहे पंजाबी तो पंजाबी ये बकवास पीछे करेंगे भी नीचे उतरो मगर वो है कि पकड़ रहा है बेंच की मैं जाऊंगा नहीं बाश्किल तो चढ़ पाए हसो मत ऐसी ही हालत है पहले चढ़ने में बड़ी मुश्किल चढ़ गए तो फिर उतरने में बड़ी मुश्किल पहले गुरु के सामने झुकने में बड़ी मुश्किल पहले गुरु का हाथ पकड़ने में अहंकार को बड़ी चोट लगती है जो सरलता से हाथ पकड़ लेता है वह सरलता से एक दिन हाथ छोड़ भी देता है और हाथ छोड़ने में कोई गुरु की अवमानना नहीं है गुरु का सम्मान समादर है समादर गुरु की आकांक्षाओं की परितृप्ति और हाथ छोड़ने में कोई गुरु का छोड़ना नहीं है हाथ छोड़ने में परमात्मा का मिलना है पहले गुरु में परमात्मा को पाया था अब परमात्मा में गुरु को पा लेंगे कुछ छूटना नहीं फिर से दोहरा दूं पहले बूंद में सागर देखा था अब सागर में बूंद को देख लेंगे जब बूंद तक में सागर दिख सका तो सागर में बूंद के दिखने में क्या अड़चन आएगी कठिन बात तो पहली थी कि बूंद में सागर को देखना सागर में तो बूंद बड़ी आसानी से दिख जाएगी गुरु में परमात्मा देखना बहुत कठिन बात लेकिन परमात्मा में गुरु को देखना तो कोई भी कठिन बात ना होगी ये तो सरलता से हो जाएगा इसलिए न अवमानना है न है न अकृतज्ञता है आनंद भाव से अहोभाव से धन्यवाद से सिर झुका के एक दिन गुरु की स्मृति को परमात्मा की स्मृति बना लेना आवश्यक है बढ़ के काबे से भी हंसी है कौन झुक रहा हूं सलाम करने को पहली बार जब गुरु से मिलना होता है तो सब मंदिर मस्जिद फीके पड़ जाते क्योंकि मंदिर मस्जिदों में सिर्फ मूर्तियां हैं मृण में जब गुरु से मिलना होता है तो चिन्ह में चैतन्य का अविर्भाव पहली बार जीवंत सत्य से संस्पर्श होता है बढ़ के काबे से भी हंसी है कौन झुक रहा हूं सलाम करने को मगर रुक नहीं जाना है और आगे और आगे जब तक परम विस्तार न मिल जाए अस्तित्व का तब तक रुकना ही नहीं अब जाके आरजू का मुकम्मल हुआ है नक्श सब मानने लगे कि मैं दीवाना हो गया गुरु मिलेगा तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे इससे अन्य था कभी हुआ है न हो सकता है गुरु मिलेगा तो सारा जगत तुम्हें पागल समझेगा क्योंकि उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा और तुम्हें कुछ गंध मिलने लगी कुछ रोशनी मिलने लगी कुछ सुराग मिलने लगा जिसकी उन्हें खबर भी नहीं कोई तुमसे राजी ना होगा कि तुम्हें जो दिखाई पड़ा है सच लोग कहेंगे भ्रांति में पड़ गए हो लोग कहेंगे पागल हो गए हो जब गुरु मिलेगा तो सारी दुनिया तुम्हें पागल कहेगी और जिस दिन तुम गुरु का हाथ छोड़ोगे उस दिन तुम्हारा मन ही तुम्हें पागल कहेगा दोनों से सावधान रहना दुनिया पागल कहे कहने देना कहना कि ठीक यह पागलपन पुराने गैर पागलपन से बेहतर है और जब तुम्हारा मन ही तुम्हें पागल कहे कि किसे छोड़ रहे हो जो इतने दूर तक ले आया उसका हाथ छोड़ते हो लेकिन जब गुरु स्वयं हाथ छोड़ा रहा हो तो तुम्हारा मन लाख कहे कि यह पागलपन मत फिक्र करना सब छोड़ा है गुरु के लिए यह भी छोड़ देना जिस दिन तुम दोनों ये कदम उठा लोगे उस दिन यात्रा पूरी हो गई लेकिन अहंकारी व्यक्ति पहले पूछते हैं कि क्यों क्या गुरु की जरूरत है क्या आवश्यकता है अब तुम पूछते ही क्यों इस प्रश्न का उत्तर भी तुम खुद तो पा नहीं सकते इसलिए पूछते हो ये गुरु की तलाश शुरू हो गई नहीं तो पूछने की जरूरत क्या है अभी तुम अपने को नहीं बचा सकते क्या बचाते किसी सफीने को अपनी किस्ती को खुद डुबो बैठे तुम तो अभी डुबा ही सकते हो अपनी किस्ती को अभी तो तुमने सिर्फ डुबाने के ढंग ही सीखे हैं जन्मों जन्मों में अभी किसी से संग साथ जोड़ लो जिससे किस्ती को तिराना आ गया हो उसके संगसाथ तुम्हारी किस्ती भी तैरना सीख जाएगी गुरु के संगसाथ का और क्या अर्थ है किसी को तैरना आता है उसके साथ होली ताकि तुम्हें भी तैरना आ जाए आएगा तो तुम्हारे भीतर से ही तैरना कोई ऐसी चीज नहीं कि गुरु दे देगा लेकिन गुरु को देखकर गुरु के तार बजते देखकर तुम्हारे भीतर की वीणा पर झंकार हो जाएगी गुरु के हाथ पैर फेंकते देखकर तुम्हें भी हाथ पैर फेंकने की हिम्मत आ जाएगी गुरु को पानी में तिरता देखकर तुम्हें भी लगेगा जब गुरु तिर सकता है तो मैं भी तिर सकता हूं मैं भी तो मनुष्य हूं अगर पानी गुरु के वजन को उठा लेता है तो मेरे वजन को क्यों ना उठाएगा अगर परमात्मा ने गुरु को उठा लिया तो मुझे क्यों ना उठाएगा गुरु को देख के भरोसा आएगा जैसे पानी गुरु को उठा रहा है ऐसे ही परमात्मा मुझे भी उठा लेगा समर्पण करने की क्षमता आएगी फिर पहले तो सभी तैरने सीखने वाले उल्टे सीधे हाथ फेंकते हैं कभी कभी मुंह में पानी भी भर जाता है कभी थोड़ी घबराहट भी हो जाती है डुबकी भी खा जाते हैं बिल्कुल स्वाभाविक है इन्हीं डुबकियों को खाके तैरना आ जाता है इसी हाथ पैर को गलत सलत फेंक के ठीक ठीक फेंकना आ जाता है ये गलत हाथ भी ठीक दिशा में ही फेंके जा रहे हैं तो घबड़ाना मत भयभीत न होना मगर अकेले तैरने सीखने जाओगे तो खतरा है और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तैरना कोई तुम्हें दूसरा दे सकता है तैरना तो तुम्हारे भीतर से आएगा लेकिन अकेले अगर तैरने सीखने जाओगे तो खतरा है खतरा यही है कि कहीं गहरे ना उतर जाना खतरा यही है कि अभी तुम्हें तो भरोसा कैसे आएगा कि पानी तुम्हें उठा सकता है कि पानी तुम्हें संभाल लेगा तुम्हें श्रद्धा कैसे आएगी और तुम्हें श्रद्धा ना आएगी तो तुम डरे डरे भयभीत रहोगे तुम्हारा भय ही तुम्हें डुबाएगा तैरना जानने वाले में और तैरना न जानने वाले में जो भेद होता है वो सिर्फ आत्मविश्वास का होता है इस बात को तुम खूब याद कर लो सिर्फ आत्मविश्वास का और कोई भेद नहीं होता तैरने वाले को कोई नई बात नहीं मिल गई है जो तैरने वाले के पास नहीं है सब उतना ही है बराबर मगर एक नई बात है तैरने वाले को आत्मविश्वास है वो जानता है कि पानी डुबाता नहीं पानी दुश्मन नहीं तुम देखते हो ना जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा आदमी तैर जाता है मुर्दा आदमी को कौन सी कला आती जिंदा आदमी क्यों डूब जाता है मुर्दा आदमी क्यों तैर जाता है पानी तो तैराने को राजी ही था मगर वो जिंदा अपने भय में डूब मरा वो अपनी आत्मविश्वास की कमी में डूब मरा। अब मुर्दे को तो कोई डर ही नहीं अब क्या डर अब मरी गए तो डर क्या अब डरने वाला ही नहीं है कोई तो मुर्दा तैर जाता है मुर्दे को अब भय नहीं है बस निर्भय हो गया ऐसा ही तैरने वाला निर्भय हो जाता उसे पानी से अब भय नहीं पानी से मैत्री हो गई उसकी वो जानता है कि पानी दुश्मन नहीं पानी कभी किसी को नहीं दुबाता पानी तो तैराता है पानी की तो क्षमता गुरुत्वाकर्षण के विपरीत तुम्हें ऊपर उठाता है मगर तुम्हें भरोसा हो ना तुम्हें भरोसा नहीं है अभी जापान में एक मनोवैज्ञानिक ने छोटे बच्चों पर प्रयोग किए उसने प्रयोग किए कि कितनी छोटी उम्र का बच्चा तैरना सीख सकता है तुम जान के हैरान हो गए महीने का बच्चा सीख सकता है। छ महीने के बच्चों को उसने तैरना सिखा दिया। अब महीने का बच्चा ना तो बोल सकता ना उसको समझा सकते लेकिन छ महीने के बच्चे को तैरना सिखा दिया कैसे? छ महीने के बच्चों को बिठा देता है टप के पास दूसरे बच्चे तैरते वो बच्चा देखता है वो देखता रह चाह ये तो खुल गई देखता तो है कि बच्चे तैर रहे हैं मजे तैर रहे उसका दिल भी होता है वो भी सरकना चाहता पानी में वो भी जाना चाहता है वो जाना चाहता तो उसे जाने देता है एक आधो दफे डुबकी भी खाता है घबरा भी जाता है मगर और बच्चे तैर रहे हैं बस जल्दी उसे भरोसा आ जाता है एक बार भरोसा आ गया तो बिना भाषा के बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए वो भी धीरे धीरे हाथ पैर फेंकने लगता है वो भी धीरे धीरे सीख जाता है उस मनोवैज्ञानिक ने बड़े अद्भुत प्रयोग किए वो कहता छह महीने का बच्चा पर्याप्त योग्य है तैरना सीखने के लिए बस बड़ी से बड़ी बात जो जरूरी है आत्मविश्वास हो जाना चाहिए उसे भरोसा आ जाना चाहिए कि घटना घट गट सकती है। वो शायद और प्रयोग करे तो और छोटे बच्चों को तैरा सकते ऐसे भी बच्चे मां के पेट में तैरते तो पानी में ही जल में ही तैरते तो नौ महीने का अनुभव तो लेके आते ही कोई हमें कुछ बाहर से देने वाला नहीं है न देने की कोई जरूरत है मगर कौन जगाएगा विश्वास गुरु ज्ञान नहीं देता सिर्फ श्रद्धा जगा देता सोई श्रद्धा को झकझोर देता और जरूरी नहीं है कि गुरु क्या कहता है उसे तुम समझो तभी तुम पहुंच पाओगे जरूरी यही है कि गुरु से प्रीति लग जाए जरूरी यही है कि उसके साथ एक रस का स्नेह का भीगा नाता बन जाए जब खामोशी की मदद लेनी पड़ी गुफ्तगु में वह मुकाम आ ही गया बात करने की बात नहीं है सत्य खामोशी चुपचाप मौन में संबंधित हो जाने की बात है। असली बात तो चुप्पी में ही कही जाती है तो सब तुम्हारे भीतर लेकिन कोई याद दिला दे तुम्हें तुम्हें अपना विस्मरण हो गया है फिर कोई कैद ना तेरे लिए बाकी रहती तू अगरचे दाम से खुद अपनी रिहा हो जाता अपनी अजमत का नहीं खुद तुझे गाफिल एहसास बंदगी अपनी जो करता तो खुदा हो जाता सब कुछ था तेरे भीतर अपनी अजमत का नहीं खुद तुझे गाफिल एहसास ए बेहोश तुझे अपने गौरव का गरिमा का कुछ पता नहीं बंदगी अपनी जो करता तो खुदा हो जाता सब हो सकता है बिना गुरु के हो सकता है सच तो यह है बिना गुरु के ही होगा लेकिन फिर भी बिना गुरु के नहीं होता है क्योंकि तुम्हें विश्वास पैदा नहीं होता गुरु की आवश्यकता एक कैटालिटिक की आवश्यकता है जिसकी मौजूदगी में तुम्हें भरोसा आ जाए जिसकी मौजूदगी में तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे भीतर हुआ सोया हुआ गौरव गरिमा का बोध जग जाए तुम्हें एक पुकार उठे कि मैं भी कर सकता हूं बस इतना ही अगर हड्डी मांस मज्जा की हो सकता है और इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कृष्ण को पकड़े रहो शायद तुम्हें ना हो क्योंकि कृष्ण के संबंध में तुमने कहानियां गढ़ ली कि वे परमात्मा के अवतार हैं कि वे जन्म से ही परमात्मा हैं इस कहानी में खतरा है इसका मतलब यह हुआ कि तुम में और कृष्ण में बहुत फा, फासला हो गया वो तो परमात्मा है तुम आदमी हो अगर उनको हो गया तो होना ही चाहिए तुमको कैसे हो सकता है महावीर को हुआ क्योंकि वो तो तीर्थंकर उनको तो होना ही था और चौबीस तीर्थंकर होते हैं दुनिया में, अब तुम्हें कैसे होगा पच्चीस में को कैसे हो सकता है तो होना था, जीसस ईश्वर के बेटे थे इसलिए हुआ अब तुम तो साधारण आदमी हो किसी दुकानदार के बेटे किसी दर्जी के बेटे किसी स्टेशन मास्टर के बेटे तुमको ईश्वर के बेटे तो हो नहीं ईश्वर का तो बेटा सिर्फ एक जीसस है तुम्हें कैसे होगा जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग सद्गुरुओं के आसपास ऐसी कथाएं गढ़ लेते कि उन कथाओं के कारण उनका मनुष्यों से बहुत दूर का नाता भी नहीं रह जाता बड़ा फासला हो जाता वही फासला घातक है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम किसी जिंदा गुरु को खोजना जो अभी तुम्हारी ही जैसी हड्डी मांस मज्जा की देह में हो जो अभी जमीन पर हो जो तुम्हारी ही जैसी बीमारी पकड़ती हो और तुम्हारी जैसी ही भूख लगती हो और जिसे तुम्हारे जैसी ही प्यास लगती हो जो रात सोता हो जो ठीक तुम जैसा हो उसमें अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि कुछ हुआ है तो ही तुम्हे भरोसा आएगा अन्यथा तुम्हें भरोसा नहीं आएगा उसके चले जाने के बाद लोग उसके आसपास भी कहानियां गढ़ लेंगे कहानियां गढ़ने वाले सदा मौजूद है कहानियां गढ़ने वाले कहानियां करते ही रहते हैं। आज मैं यहां हूं अभी अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा आज हो सका है क्योंकि मैं ठीक तुम जैसा हूं जरा भी भेद नहीं या बस जरा सा भेद है भेद इतना जरा सा है कि तुम जरा तिल मिला जाओ तो तुम्हारे भीतर भी घटना घट जाए तुम सोए हो मैं जगा मैं तुम्हें हिला दू तुम राजी हो जाओ तुम कह दो कि हां मुझे हिलाओ कि मैं नाराज न होऊंगा, कि मुझे हिला दो कि तुम्हारे भीतर तो जो सोया पड़ा है वो जग जाए इतना सा भेद है ना कुछ के बराबर भेद है मगर कल जब मैं जा चुका तो कहानियां गढ़ जाएंगी उन कहानियों से तुम्हारे मेरे बीच फासला होने लगेगा असल में कहानियां गढ़ी इसलिए जाती हैं ताकि प्रत्येक शिष्य अपने गुरु को विशिष्ट तो ईसाई कहते है हैं कि जीसस कु मां से पैदा हुए दुनिया में और कोई कभी कुंवारी मां से पैदा नहीं हुआ यह विशिष्टता बताने के लिए जरूरी हो गया हमारा गुरु कोई साधारण गुरु थोड़ी तो वो जैनी से कह सकते हैं कि तुम्हारे महावीर कुआरी मां से पैदा हुए थे नहीं हुए तो ठीक साधारण मनुष्य थे मगर जीसस ईश्वर के बेटे कोई जैन भी पीछे नहीं रह जाते उनको ये नहीं सूझा उस वक्त उन्होंने कुछ और बातें सोच ली, वो कहते हैं कि महावीर कि देश पसीना नहीं निकलता गर्म देश है और बिहार तुम सोच ही सकते हो धूल धमास अभी भी बहुत है बिहार में उस समय की तो सोच ही लो और महावीर को बिचारों को नग्न घूमना धूल धमास और वो नहाते भी नहीं क्योंकि नहाने में शरीर का प्रसाधन होगा ऐसी धारणा उनको तो पसीना आए तो बड़ी मुश्किल हो जाए गांव गांव दूर दूर तक पसीना फैल जाए उसकी बदबू फैले तो कहते हैं कि नहीं उनको पसीना आता ही नहीं मल मूत्र का निष्कासन भी महावीर को नहीं होता तो पूछ सकते हैं जीसस के मानने वालों कि तुम बताओ तुम्हारे गुरु में यह खूबी ये, ये के झगड़े मैं तुम सकता हूं महावीर को भी पसीना निकलता था और जीसस भी उसी तरह पैदा हुए थे जिस तरह तुम पैदा हुए हो कोई विशिष्ट नहीं मगर इस बात से झगड़ा खड़ा हो जाता शिष्यों को आग लग जाती हमारा गुरु विशिष्ट नहीं और सबके गुरु नहीं होंगे विशिष्ट हमारा गुरु विशिष्ट है ये अहंकार का अंग बन गया तुम्हें गुरु से परमात्मा पाना है कि गुरु को भी अहंकार का आभूषण बनाना है तुम गुरु के द्वारा पहुंचना चाहते हो कहीं कि गुरु के नाम को लेके भी अटकना चाहते हो जिंदा गुरु खोज लेना सौभाग्यशाली हैं वे जिन्हें जिंदा गुरु मिल जाए सीताराम तुम सौभाग्यशाली हो अज्जाय परेशान को मेरी बिखरी हुई हस्ती को सूरत बक्स दी तूने, ने बाकी रहा था जिंदगी का हौसला मुझ में, मुझे एक बार फिर जीने की हिम्मत बक्स दी तू वह गम हो या मसरत हो वह मरना हो कि जीना हो मुझे हर हाल में अपनी जरूरत बख्श दी तू यही गुरु करता है तुम्हारे टुकड़ों को इकट्ठा कर देता है फराहम करके मेरे दिल के अज अजाय परेशा को वो जो टुकड़े टुकड़े दिल था वो जो परेशानियों में बटा हुआ चिंताओं में बटा हुआ दिल था गुरु उसे इकट्ठा कर देता है फराहम करके मेरे दिल के अज्जाए परेशान को मेरी बिखरी हुई हस्ती को सूरत बख्श दी टूट फूट गई थी हस्ती बिखर गई थी उसे फिर तूने रंग दे दिया रूप दे दिया कहा बाकी रहा था जिंदगी का हौसला मुझ में मुझे एक बार फिर जीने की हिम्मत बख्श दी तूने वह गम हो या मसरत हो वह मरना हो कि जीना हो मुझे हर हालत में मुझे हर हाल में अपनी जरूरत बख्श दी तूने गुरु सिर्फ तुम्हें जगा देता है तुम्हारी संभावनाओं के प्रति गुरु जगा देता है तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आनंदताओं के प्रति गुरु तुम्हें सचेत कर देता है कि तुम उतने ही नहीं हो जितना तुमने अपने को समझा है तुम साकर हो तुम बूंद बन बैठे हो बूंद होना आनंदित हो नाचो मग्न हो ये जादू जो तुम पे छा रहा है और छाने दो उमड़ कर आ गए बादल गगन में छा गए बादल गगन का उर उमड़ कर ज्यो धरा के पास आ पहुंचा पुलकती धूप पर कुछ फूल से बिखरा गए बादल उमड़ कर आ गए बादल उठी सौंधी भबकसी एक मिट्टी के कपूलों से धरा के रूप यौवन की सिखा सुलगा गए बादल उमड़ आ गए बादल बुझेगी बिंदुओं से क्या है कि को और भी भड़का गए बादल उमड़ आ गए बादल उधर कुछ मेह बरसा नेह आंखों से इधर बरसा हरे अंकुर तुम्हारी याद के उकसा गए बादल उमड़कर आ गए बादल व्यथा को भाप में सुख को क्षणिक बिजली चमकती है मुझे भीगे द्रगों से भे दिया समझा गए बादल उमड़ कर आ गए बादल तुम्हारे ऊपर बादल घिरने शुरू हो गए हैं जादू बरसेगा मेहा बरसेगा समाधि बरसेगी इस स्मृति को प्रगाढ़ करो और धीरे धीरे गुरु की स्मृति परमात्मा की स्मृति बने एक एक मोती पिरोकर माला बन जाती और एक एक बूंद से सागर बन जाता है ऐसी एक एक स्मृति सघन होते होते उस महा में रूपांतरित हो जाती जिस महा का नाम चाहो मोक्ष कहो चाहे निर्वाण कहो चाहे समाधि कहो बुद्ध ने तो उसे मेघ ही कहा है समाधि का मेघ मेघ समाधि आज रहे